महाभारत आश्वधिक पर्व अष्टात्रिशोध्याय सत्वगुण के कार्य का वर्णन और उसके जानने का फल ब्रह्मोवाच अत परम प्रवक्षा मे तृतीय गुणमोत्तम सर्वभूत हित लोके सता धर्मम अनिंदित ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों अब मैं तुम्हारे उत्तम गुण सत्वगुण का वर्णन करूँगा जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है आनंद प्रीतिरुद्रेक प्राकाश्यम सुखमे चकार पंड्यम असमरभ सतोष श्रद्धानता साम चमता सत्यमार्जव अक्रोधस्ानसूया च शौचं दाक्षम पर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 मुधा ज्ञानमुत्तम मुधा, मुधा सेवा मुदा श्रम एवं जो युक्त धर्म सोमुत्रात्यंतुति नाना प्रकार की सांसारिक जानकारी सकाम व्यवहार सेवा और श्रम व्यर्थ है ऐसा समझकर जो कल्याण के साधन में लग जाता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है निर्मम निर्मोदर अहंकारो नर्वत अूत इतव सता धर्म सनातन ममता अहंकार और आशा से रहित होकर सर्वत्र समृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है विश्रम्भोस्तीक्षा च्याग सोचम अतंद्रिता आणीशंस्यम असम मोहोदया भूते स्वयशुनमर्ष तुष्टि विस्मय विनयसाधिवृत्ति शांति कर्मिशुद्धिश्चुबुद्धिर्विमोचनम उपेक्षा च चरितगस्वश सर्वशः अनाश्रिष्टम अपरीक्षत धर्मता विश्वास लज्जा तितिक्षा, त्याग पवित्रता आलस्य रहित होना कोमलता मोह का अभाव प्राणियों पर दया करना चुगली न खाना हर्ष संतोष गर्महीनता विनय सदर्ताव शांति कर्म में शुद्ध भाव से प्रवित्ति, उत्तम बुद्धि आसक्ति से छूटना जगत के भोगों से उदासीनता ब्रह्मचर्य सब प्रकार का त्याग निर्ममता फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना ये सब गुण के कार्य हैं मुधा दानम मुधा यज्ञो मुधाधीतम मुधा व्रतम मुधा, मुधा प्रतिग्रह एवं वृत्ता ये लोके लोक सत्वसंशया ब्राह्मण ब्रह्म योगस्ते धीरा साध सकाम दान यज्ञ अध्ययन व्रत परिग्रह धर्म और तप ये सब व्यस्त है ऐसा समझकर कर जो उपरयुक्त व्रताव का पालन करते हुए जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं वे ब्राह्मण ही धीर और साधु दर्शी माने गए हैं हित्वा सर्वाणि पापा निशोकाशित मानवा दिवम प्राप्य चुते धीरा कुर्वत इवै वे धीर मनुष्य सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर वहाँ के भोग भोगने के लिए अनेक शरीर धारण कर लेते हैं स्थितं च वसीत्व च लघुत्व मनसस्ते ते विकुते महात्म देवा स्त्री देवगा इव ऊर्धस्रोतस देवा वैकारिकिक स्मृता सत्गुण सम्पन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति भाँति तो स्वशत्व तो और लघिमा आदि मानसिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं वे ऊर्धसश्रोता और वैकारिक देवता माने गए हैं विकुवंत प्रकृत्या वै दिव प्राप्ता यद्यदिक्षति तत्सव भजनते योग बल से स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त उन उन भोग भोगजनक संस्कारों से विकृत होता है उस समय वे जो जो चाहते हैं उस उस वस्तु को पाते और बाँटते हैं तत्व वृत्तम कथित वो दिवर्षवा ए तद विज्ञा लवते क्षति ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसी को पा लेता है प्रकृतता सत्वगुणा विशेष तो यथावधुक्तम गुणवृत्तिमय नरस्त यो वेद गुणा निमान सदा गुणान सोक्ते न गुण स योजते यह गुण का विशेष रूप से वर्णन किया गया तथा गुण का कार्य भी बताया गया जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा गुणों को भोगता है किंतु उनसे बंधता नहीं श्री महाभारत आशमेद के परमणि अनुगृता परमणि गुरु शिष्य संवादे अष्ट्रिंशोध्या इस प्रकार से महाभारत आसमेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ